देवी भागवत चौथा स्कंद भगवान विष्णु को भृगु का शाप भगवान शंकर बोले भृगनंदन जगत में जो कुछ भी है तथा तुम जिसे देखते हो एवं जो किसी की भी वाणी का अभिषय है ऐसे सभी पदार्थों से तुम संपन्न हो ब्राह्मण इसमें कोई संशय नहीं है ब्राह्मणों और प्रजाओं में तुम्हारी प्रधानता स्थिर रहेगी संपूर्ण प्राणी तुम्हें मारने में असमर्थ सिद्ध होंगे त्याग जी कहते हैं इस प्रकार वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए तदनंतर शुक्राचार्य ने जयंती को देख बड़े सद्भाव से उससे यह वचन कहा सुंदरी तुम कौन हो किसकी पुत्री हो तुम्हारी क्या अभिलाषा है किस लिए तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया तुम्हारा कौन सा कार्य है और तुम क्या चाहती हो सुलोचने मुझे बताओ मैं तुम्हारे कठिन से कठिन काम को भी अभी करने को तैयार हूँ सुब्रते आज मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ वरवरु अभिलचित वर मांग मुनि के जो कहने पर जयंती का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा उसने कहा भगवान आप तपस्या के प्रभाव से मेरा मनोरथ जान सकते हैं शुक्राचार्य ने कहा मुझे ज्ञात हो गया है फिर भी तुम्हें अपनी अभिलाषा तो व्यक्त करनी ही चाहिए मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ सब तरह से तुम्हारा कल्याण करना मेरा परम कर्तव्य है जयंती बोली ब्रह्मण मैं इंद्र की पुत्री हूँ मेरा नाम जयंती है जयंत की मैं छोटी बहन हूँ मुने पिताजी ने मुझे आपको समर्पण कर दिया है विभो आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए शुक्राचार्य ने कहा सुंदरी तुम संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य रहकर अपने इच्छानुसार दस वर्षों तक मेरे साथ आनंद का अनुभव करो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने जयंती का हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गए जयंती के साथ रहने की व्यवस्था कर दी दस वर्षों तक वे घर से बाहर नहीं निकले उन्होंने ऐसी माया से अपने को आच्छादित कर लिया था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था दैत्यों ने सुना गुरुदेव मंत्र प्राप्ति में सफलीभूत होकर आ गए हैं अतः प्रसन्न होकर वे शुक्राचार्य से मिलने के लिए उनके घर पर गए किंतु वे उन्हें देख ना सके क्योंकि उस समय मुनि जयंती के साथ थे अतः संपूर्ण दैत्यों के मुख पर उदासी छा गई उनका सारा उद्योग नष्ट हो गया उनके मन पर चिंता की काली घटा घिर आई अत्यंत कातर होकर वे बार बार इधर उधर निहारने लगे जब आवरण में छिपे हुए मुनि को किसी प्रकार न देख सके तब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए उस समय उन प्रधान दैत्यों का चित्त चिंता से घिर गया था भय से अत्यंत घोरा उठे थे इधर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा अब इसके बाद क्या करना आवश्यक है ब्रह्मण आप सभी आप अभी दानवों के पास जाइए और उन्हें माया के प्रभाव से फंसा लीजिए मानद आप बुद्धिपूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए जब इंद्र की बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि शुक्राचार्य गुप्त रह रहे हैं तब देव गुरु बृहस्पति फैम शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए वहाँ जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया तभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं तब वे प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए उन सबको विदित न हो सका कि वह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है तब माया से छिपे हुए शुक्राचार्य रूपी बृहस्पति ने दानवों से कहा मेरे यजमानों का स्वागत है मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूँ मैंने जो विद्याएं प्राप्त की है वे सभी सच्चे मन से तुम्हें पढ़ा दूंगा तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने का उद्देश्य एकमात्र तुम्हारा कल्याण ही था यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ दाना हर्षोल्लास से भर गए गुरुदेव कार्य में सफल हो गए यह मानकर उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें छा गईं, उनके अधिक सोचने समझने की शक्ति कुंठित थी बड़े आनंद के साथ गुरुदेव के चरणों में उन्होंने मस्तक झुकाया उनके मन में किंचित मात्र भी भय और क्लेश का समावेश नहीं था देवताओं द्वारा प्राप्त होने वाले भय का परित्याग करके वे शांत चित्त से समय व्यतीत करने लगे